अभी विज्ञान उस पर नहीं पहुंचा अभी विज्ञान इस ख्याल पे तो पहुंच गया कि अगर पदार्थ को हम विश्लेषण करें एनालिसिस करें और तोड़ते चले जाएं, तो अंत में ऊर्जा बसती है उस ऊर्जा को हम इथर कह रहे हैं। अगर इथर को भी तोड़ा जा सके और उसके भी सूक्ष्म अंश बनाए जा सके तो जो बचेगा वो एस्ट्रल है उसको सूक्ष्म शरीर है वो सूक्ष्म का भी सूक्ष्म रूप है अभी विज्ञान वहां नहीं पहुंचा लेकिन पहुंच जाएगा क्योंकि कल वो को स्वीकार करता था आणुविक को स्वीकार नहीं करता था कल वो कहता था पदार्थ ठोस चीज है आज वो कहता ठोस जैसी कोई चीज ही नहीं है जो भी है सब गैर ठोस है नॉन सॉलिड हो गया सब ये दीवाल भी जो हमें इतनी ठोस दिखाई पड़ रही ठोस नहीं है ये भी पोरस है इसमें भी छेद और चीजें इसके आर पार जा रही है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 फिर वो जो फासले को भी जोड़ने वाले अणु है हम कहेंगे कम से कम वो तो ठोस है लेकिन विज्ञान कहता वो भी ठोस नहीं वो सिर्फ विद्युत कण है कण भी अब विज्ञान मानने को राजी नहीं क्योंकि कण के साथ पदार्थ का पुराना ख्याल जुड़ा हुआ है कण का मतलब होता है पदार्थ का टुकड़ा वो कण भी नहीं है क्योंकि कण तो एक जैसा रहता है वो पूरे वक्त बदलते रहते हैं लहर की तरह है कण की तरह नहीं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 इथरिक पे चले गए जिसका उनको अंदाज नहीं है असल में वो इस भाषा को स्वीकार नहीं करते इसलिए उनको तब तक अंदाज़ भी नहीं हो सकता कि सकताल से हट के इथरिक पे पहुंच गए हैं लेकिन पहला शरीर और दूसरा शरीर के बीच कोई खाली जगह नहीं है तीसरा जो एस्ट्रल शरीर है वो और भी सूक्ष्म सूक्ष का भी सूक्ष्म वो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 अगर एक प्रेत ये चाहे कि मैं यहाँ प्रकट हो जाऊं तो वो अपनी इथरिक बॉडी को स... कंडेंस्ड कर लेगा सघन कर लेगा वे अणु जो दूर दूर हैं पास सड़क आएंगे और उसकी एक रूपरेखा बन जाएगी उस रूपरेखा का चित्र लिया जा सका है उस रूपरेखा का चित्र पकड़ा जा सका है ये जो दूसरा हमारा इथरिक इथर का बना हुआ शरीर है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 जितने हम बाहर आते हैं उतनी मन की शक्ति कम होती चली जाती है ऐसा ही जैसे कि हम एक दिया जलाएं और उस दुए के ऊपर कांच का एक ढक्कन ढांक दे अब दिया उतना तेजस्वी नहीं मालूम होगा फिर एक दूसरा ढक्कन और ढांक दे अब दिया और भी कम तेजस्वी मालूम होगा फिर हम एक ढक्कन और ढांक दें और हम सात ढक्कन ढांक दें तो सात में ढक्कन के बाद दिए की बहुत ही कम रोशनी पहुंच पाएगी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 कांच के ऊपर रेत के कण बिछा दें और कांच के नीचे से जोर से एक शब्द आवाज करें जोर से कहें ओम तो उस कांच के ऊपर रेत पर अलग तरह की वेव्स बन जाएंगी और आप कहें राम तो अलग तरह की वेव्स बनेंगी और आप एक बद्दी गाली दें तो अलग तरह की वेव्स बनेंगी और आप एक बड़ी हैरानी की बात में पड़ जाएंगे कि जितना बद्दा शब्द होगा उतनी कुरूप ऊपर वेव्स बनेंगे और जितना सुंदर शब्द होगा उतनी सुंदर वेव्स, उतना पैटर्न होगा उनमें जितना बद्दा शब्द होगा उतना पैटर्न नहीं होगा अनार्किक होगा शब्द का भी इसलिए बहुत हजारों वर्ष तक शब्द के लिए बड़ी खोजबीन हुई कि कौन सा शब्द सुंदर तरंग में पैदा करता है कौन सा शब्द कितना वजन रखता है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 उस यंत्र के पास जाते ही से वो बताना शुरू कर देता है कि आदमी किस तरह के विचार कर रहा है उस पर तरंगें पकड़नी शुरू हो जाती है। अगर एक ईडियट को जड़ बुद्धि आदमी को ले जाया जाए तो उसमें बहुत कम तरंगें पकड़ती हैं क्योंकि वो विचार ही नहीं कर रहा अगर एक बहुत प्रतिभाशाली आदमी को ले जाया जाए तो पूरा का पूरा यंत्र कंपन लेने लगता है उसमें इतनी तरंग पकड़ने लगती है तो जिसको हम मन कहते हैं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 जैसे एक आदमी और वो जुआ खेलता मांड मांडकारलो में ऐसे ढेर आदमी हैं जिनको जुए में हराना मुश्किल क्योंकि वो जो पांचा फेंकते हैं वो जो नंबर फेंकना चाहते हैं वही फेंक लेते उनके पांसे बदल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता पहले तो समझा जाता था कि वो पांसे कुछ चालबाजी से बनाए गए हैं कि वो पांसे वहीं गिर जाते हैं जहां वो गिराना चाहते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 अब इसका मतलब क्या हुआ अगर विचार की तरंग एक पांसे को बदलती है तो विचार की तरंग भी भौतिक है नहीं तो पांसे को नहीं बदल सकते आप एक छोटा सा प्रयोग करें तो आपके ख्याल में आ जाए क्योंकि चूंकि विज्ञान की बात आप करते हैं इसलिए मैं प्रयोग की बात करू एक गिलास में पानी भर भरकर रख ले और छोटा सा ग्लिस्ट या कोई भी चिकना पदार्थ उस गिलास के पानी के ऊपर थोड़ा सा डाल कि उसकी एक पतली धीमी फिल्म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 प्रीतिपूर्ण संगीत बजाया जाए तो पौधा जल्दी फल देना शुरू कर देता जल्दी उसमें फूल आ जाते हैं बेमौसम अगर उसके पास कुरु बद्दा और नॉइज़ी संगीत बजाया जाए तो मौसम भी निकल जाता है और उसके फल नहीं आते और फूल नहीं आते वो तरंगें उसको छू रही हैं, उसको स्पर्श कर रही है गायें ज्यादा दूध दे देती हैं खास संगीत के प्रभाव में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 उसका मनस कितनी गहराई में अब पता चल जाता अब हमारे पास यंत्र हैं जैसा कि हृदय की धड़कन नापने के यंत्र हैं इसी तरह नींद की धड़कन नापने के यंत्र तैयार हो गए तो रात भर आपकी खोपड़ी पे यंत्र लगा रहता है वो पता पूरे वक्त ग्राफ बनाता रहता है कि कितनी गहराई में हो वो ग्राफ बनता रहता पूरे वक्त आदमी इस वक्त ज्यादा गहराई में इस वक्त कम गहराई में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 तो ज्यादा गहरे में बुनियादी तो नींद है तो नींद में हम कहीं और होते हैं हमारा मनस कहीं और होता है लेकिन उस मनस को नापा जा सकता है अब उसके पता लगने शुरू हो गए हैं वो कितने गहराई नींद में ढेर लोग हैं जो कहते हैं कि हमें सपना नहीं आता वो सारा सर झूठ कहते हैं उनको पता नहीं इसलिए झूठ कहते उन्हें पता नहीं आदमी खोजना मुश्किल है जिसको सपना ना आता बहुत मुश्किल मामला है रात भर सपना आता और आपको भी ख्याल होगा कि कभी एक आध आता वो गलत ख्याल है आपको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 उस रिकॉर्ड पर भाषा रिकॉर्ड नहीं है उस रिकॉर्ड पर सिर्फ तरंगों के आघात रिकॉर्ड और जब सुई उन तरंगों पर वापस दोहरती तो उन्हीं तरंगों को फिर पैदा कर देती जिन तरंगों से वो आघात पड़े थे वहां कोई भाषा नहीं है उस पर रिकॉर्ड जैसा मैंने कहा कि अगर आप ओम बोलेंगे तो रेत में एक पैटर्न बनता है वो पैटर्न ओम नहीं है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 लेकिन वो आदमी अगर कहे कि हम नरक जाने को राजी हैं तो हम असमर्थ हो जाते थे तब उस आदमी के साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते थे और वो आदमी कहे मैं नरक जाने में बहुत मजा आता तो हमारी सारी नैतिकता एकदम व्यर्थ हो जाती थी उस आदमी को कोई बस ही नहीं था वो तो नरक से डरे तभी तक बस था इसलिए दुनिया में जैसे नरक का डर गया वैसी हमारी नैतिकता चले गई क्योंकि उसको कोई डर ही नहीं रहा वो कहते ठीक है है नरक हम देखने चाहते है एक दफा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 अब हम चौदह साल के लड़के को समझा रहे हैं ब्रह्मचर्य धारण करो लड़की को समझा रहे हैं ब्रह्मचर्य धारण करो वो धारण नहीं करते उन्होंने कभी नहीं किया शिक्षा सब समझाना बुझाना कोई परिणाम नहीं लाता विज्ञान कहता है कि अब इसकी फिक्र ना करो क्योंकि कुछ ग्लैंड एंड जिन्स से सेक्स पैदा होते हम उन ग्लैंड को पच्चीस साल तक रोके देते हैं बढ़ने से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 तो अगर ये रासायनिक इंतजाम अभी बदल जाएगा तो महीने भर बाद महावीर को जो शांति अनुभव हुई वो आपको अभी हो जाएगी उस, उसका बुनियाद तो वही है अब जैसे मैं ध्यान में कहता हूं कि आप जोर से श्वास लें अगर एक घंटा तीव्र श्वास लेने से होने वाला क्या है सिर्फ आपके ऑक्सीजन के अनुपात बदल जाए लेकिन यह ऑक्सीजन का अनुपात तो बाहर से बदला जा सकता है इसको एक घंटा आपसे मेहनत करवाना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 ये सब ध्यान में बिना जाए भी हो सकता है अब क्योंकि विज्ञान ने ये सब पता लगा लिया ठीक से कि म, जब तुम्हें भीतर रंग दिखाई पड़ते हैं तो तुम्हारे मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सक्रिय होता है उसके सक्रिय होने की तरंगें कितनी होती समझ ले कि मेरे मस्तिष्क का पीछे का हिस्सा जब सक्रिय होता है तब मुझे भीतर रंग दिखाई पड़ते हैं सुंदर रंग दिखाई पड़ते ये जांच बता देती है कि इस वक्त जब तुम्हे रंग दिखाई पड़ रहे हैं तुम्हारे मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा तरंगित और उसमें कितने वेब की तरंगें उठ रही अब कोई जरूरत नहीं है आपको ध्यान में जाने कि उस हिस्से पर उतनी तरंगें बिजली से पैदा कर दी जाएं आपको रंग दिखाई पड़ने शुरू हो जाते ये सब पैरल हैं क्योंकि इस तरफ का छोर पकड़ लिया जाए दूसरी तरफ का छोर तत्काल होना शुरू हो जाता इसके खतरे कोई भी नई खोज और मनुष्य जितने भीतर जाती उतने खतरे बढ़ते चले जाते अब जैसे कि हमने आदमी को कितनी उम्र बढ़ानी है अब बढ़ा सकते हैं अब कोई उम्र प्रकृति की बात नहीं विज्ञान के हाथ में आ गई तो आज यूरोप और अमेरिका में हजारों ऐसे बूढ़े जो ये मांग कर रहे हैं अथनासिया की कि हमें स्वमरण का अधिकार चाहिए क्योंकि उनको लटका दिया गया खाटों पर वो लटके है और उनको ऑक्सीजन दी जा रही है और वह अंतहीन काल तक उनको जिंदा रखा जाता है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 ताकत जब भी आती है तो दो तरफा होती अब मनुष्य के चौथे शरीर पर विज्ञान चला गया है जा रहा है और आने वाले पचास वर्षों में पचास वर्ष नहीं कहने चाहिए आने वाले तीस वर्षों में क्योंकि यह बात तुम्हें शायद ख्याल में न हो कि हर सदी के अंत पर उस सदी ने जो कुछ किया है वो क्लाइमेक्स पे पहुंच जाता है हर सदी के अंत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 और उतनी पेनीट्रेटिंग नहीं है जितने मेरे सिर्फ होने की तरंगे इसलिए जिस आदमी की निर्विचार स्थिति बन जाती वो बहुत प्रभावी हो जाता उसके प्रभाव का कोई हिसाब लगाना मुश्किल उसके प्रभाव का हिसाब ही लगाना मुश्किल क्योंकि उसके भीतर से अस्तित्व की तरंगें उठने शुरू हो जाती वो आदमी की जानकारी में सबसे सूक्ष्म तरंगे आत्म शरीर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 तो बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो तब हम ज्यादा गहरे में कोई बात कह पाते हैं और वो सीधी चली जाती उसमें तुम व्याख्या भी नहीं करते व्याख्या का उपाय भी नहीं होता उसमें डमांडोल भी नहीं होते ऐसा होगा कि नहीं होगा ये भी नहीं होता वो तो सीधा तुम्हारा अस्तित्व जानता है कि हो गया इस पांचवें शरीर पर जो बात है इस पांचवें शरीर की तरंगे जरूरी नहीं कि आदमी को ही मिले इसलिए महावीर के जीवन में एक औरत घटना है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 वो पुराने खंड है जिनको विदा हो जाना पड़ेगा क्योंकि तो वो डॉक्टर अब भरोसे के योग नहीं रह गया वो इतनी ज्यादा चीज के संबंध में जानता है कि ज्यादा नहीं जान सकता तो कम ही जान सकता तब आंख का डॉक्टर अलग है कान का डॉक्टर अलग है वो ज्यादा भरोसे के योग है क्योंकि तो वो इतनी छोटी चीज के संबंध में जानता है कि ज्यादा जान सकता है आज तो आंख पर ही इतना साहित्य थे कि एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी भी जानने में लगा तो पूरा साहित्य नहीं जान इसलिए आज नहीं कल बाई आंख और दाई आंख का डॉक्टर अलग हो सकता है बांटना पड़ सकता है कल हम आंख में भी विभाग कर सकते हैं कि कोई सफेद हिस्से के संबंध में जानता है कोई काले हिस्से क्योंकि वो भी बहुत बड़ी घटना है और उनमें भी अगर विस्तार में और विज्ञान का मतलब ये है कि वो रोज छोटा करता जाता अपना फोकस इसलिए विज्ञान बहुत जान पाता है तो उसका फोकस होता है कम कंसेंट्रेटेड हो जाता है तो पांचवें शरीर तक मैं कहता हूं विज्ञान का प्रवेश हो सकेगा क्योंकि पांचवें शरीर तक इंडिविजुअल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 और वही आदमी परम स्वस्थ है जो दोनों को एक सा आलिंगन कर लेता होने को भी न होने को भी जो कहता होना भी जाना अब न होना भी जानते जिसे न होने में कोई भय नहीं तो सातवां जो शरीर है वो तो सिर्फ उन्हीं साहसी लोगों के लिए है जिन्होंने जीवन जान लिया और अब जो मृत्यु भी जानना चाहते हैं जो कहते हैं इसे भी खोजेंगे जो कहते हैं हम इसे भी जानेंगे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 और सख्त मनाही की कि अब इसे हिंदुस्तान तब तक वापस नहीं लौटाना जब तक ये पूरा मैच्योर न हो जाए ये हालत आ गई कि बाप के मरने का वक्त आ गया और लोगों ने चाहा कि अरविंद को वापस भेज दो उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊं ये बेहतर लेकिन लड़का पूरी तरह पश्चिम को पी के लौटे पूरब की छाया भी न पड़ जाए उस पर उसे खबर भी न दी जाए कि मैं मर गए हिम्मत भर था तो अरविंद पूरे पश्चिम को पी के लौटे अगर हिंदुस्तान में कोई आदमी ठीक अर्थों में वेस्टर्न था तो वो अरविंद वो अपनी भाषा उनको लौट कर सीखने पड़ी मातृभाषा वो तो, तो सब भूल भाल गए थे तो विज्ञान तो पूरा हो गया इस आदमी में लेकिन धर्म पीछे से आरोपित था वो बहुत गहरा नहीं जा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 तो कुछ बात कह दी गई अब हिन्दुस्तान में गीता सिर्फ परक के नाचने वाला आदमी नहीं मिलेगा हाँ बहुत लोग मिलेंगे जो गीता की बैलगाड़ी बना के उस पर सवार होकर चल रहे हैं वो लोग मिलेंगे वो उनसे कोई उनसे कोई अर्थ नहीं होता पर इस सदी के पूरे होते होते एक बड़ा शिखर छू लिया जा सकेगा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 आज नहीं कल रेडियो ऐसा अलग हो ये गलत है आज नहीं कल ये इंजाम हो जाएगा हम कान की बेवल सीधा डायवर्ट कर सके कान में एक मशीन ऊपर से लगा ना उसकी बेवलन बदल सके तो वो उस स्तर पर सुन सके करोड़ों आवाजें हमारे आसपास से गुजर रही छोटी मोटी आवाजें नहीं क्योंकि हम कुछ अपने कान के नीचे की आवाज भी सुनी पड़ती उससे बड़ी आवाज भी नहीं सुननी पड़ती अगर एक तारा टूटता है तो उसकी भयंकर गर्जना की आवाज हमारे चारों तरफ से निकलती लेकिन हम सुन नहीं पाते हम बैर्य हो जाए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 क्योंकि महावीर के पास एक वैज्ञानिक चित्त था और उनको छटमा भी लगा कि वो भी शब्द वहां डमाडोल संदिग्ध हो जाते हैं पांचवें तक शब्द बिल्कुल फिर चलता है और एकदम वैज्ञानिक रिपोर्टिंग संभव है कि हम कह सकते हैं ऐसा है ऐसा है क्योंकि पांचवें तक हमारा जो अनुभव उससे तालमेल खाती हुई चीजें मिल जाती समझ लो कि एक आदमी एक, एक महासागर में एक छोटा सा दीप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 इतनी दूर है कि हमारी पकड़ में नहीं आती लेकिन होगी तो चूक गए वो नई बात पकड़ में आई इसलिए छठवें तक ये बात कही जाएगी लोग समझेंगे समझ गए समझेंगे नहीं सातवें की बात तो इतना भी नहीं समझेंगे कि समझ गए सातवें की बात का तो कोई सवाल ही नहीं वो तो साथ भी कह देंगे क्या अपट बातें कर रहे हो ये क्या कह रहे हो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 इसाई प्रार्थना करेगा आखिर में कहेगा अमीन वो ये कह बस खत्म शांति इसके बाद अब शब्द नहीं लेकिन ओम जैसा शब्द नहीं है उसका कोई अनुवाद नहीं है संभव वो हमने सातवें के लिए प्रतीक चुन लिया था किस इसलिए मंदिरों में उसे खोदा था सातवें की खबर देने के लिए छठ में तक मत रुक जाना ओम बनाते राम और कृष्ण को उसके बीच में खड़ा कर देते हैं। ओम उनसे बहुत बड़ा है कृष्ण उसमें से झांकते हैं लेकिन कृष्ण कुछ भी नहीं है ओम बहुत बड़ा है। है उसमें से सब झांकता और सब उसी में खो जाता है इसलिए ओम से कीमत हमने किसी और चीज को कभी ज्यादा नहीं दी वो पवित्रतम है पवित्रतम इस अर्थों में है होली इस अर्थों में है कि है। उसके पार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 जो सब कह पाते थे जब वे भी अचानक घूंगे की तरह खड़े हो जाते तब उनका घूंगापन कुछ कहता है उनकी गूंगी आंखें कुछ कहती जैसे तुम पूछते हो ऐसा बुद्ध ने नियम बना रखा था वो कहते ये पूछो ही मत ये पूछने योग्य ही नहीं ये जानने योग्य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 कि वो झूठ हो जाता है पर ये सेवंथ ये सात में सत्य की बात है सभी सत्यों की बात नहीं है छठ में तक कहने से झूठ नहीं हो जाता छट में तक कहने से संदिग्ध होगा पांच में तक कहने से बिल्कुल सुनिश्चित होगा सात में पे कहने से झूठ हो जाए जहां हम ही समाप्त हो जाते हैं वहां हमारी वाणी और हमारी भाषा कैसे बचेगी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 ताकि शब्द अक्षर का भी उपयोग मत करो उसमें आ तो है वो पर वो ध्वनि है शब्द नहीं अक्षर नहीं इसलिए फिर हमने ओम का चित्र बनाया उसको कर दिया। ताकि उसमें सीधा कोई भाषा को उसमें खोजने ना चला जाए कि ओम का क्या मतलब होता है तो वो ओम जो है आपकी आंखों में गढ़ जाए और प्रश्न बन जाए की क्या मतलब जब भी कोई आदमी संस्कृत पढ़ता है या पुराने ग्रंथ पढ़ने दुनिया के किसी कोने से आता है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 हर शब्द का एक पैटर्न है जब हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो भीतर एक पैटर्न बनना शुरू होता है तो जब ये ओणों की ध्वनि रह जाती है भीतर सिर्फ तब अगर इस ध्वनि पर एकाग्र किया जाए चित्र तो ध्वनि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 हिंदुओं की उसका कारण है उसका कारण है कि वो तो साधक कौन-एक साधकों को कौन-एक मार्गों से गए साधकों को वो मिल गया है दूसरे मुल्कों में भी जो चीजें हैं, वो भी किसी अर्थ में उसके हिस्से अब जैसे कि या लैटिन या रोमन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 कभी नहीं किया। अब बुद्ध के साथ कहीं ऐसा नहीं बेचारे बड़े अकेले मोहम्मद का फिजूलिस ना समझो स लड़ने में यहां एक स्थिति बन गई थी ये बात अब लड़ने की नहीं रह गई थी ये खत्म हो चुका था वहां यह चीजें साफ हो गई थी अब महावीर बैठे और चालीस हजार लोग एक साथ साधना कर रहे टेली करने की बड़ी सुविधा थी चौतीस पे क्या हो रहा है तीसरे पे क्या हो रहा है दूसरे में क्या हो रहा है एक भूल करेगा दो भूल करेंगे चालीस हजार तो भूल नहीं कर सकते चालीस हजार अलग अलग प्रयोग कर रहे है फिर वो सब सोचा जा रहा है जा रहा है इसलिए इस मुल्क ने कुछ बहुत बीच चीजें खोज ली जो तो दूसरे मुल्क नहीं खोज पाए क्योंकि वहां साधक सदा अकेला था साधक इतने बड़े पैमाने पर